पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा छठा भाग संकेत जैसा कि तुम जानते ही हो अलग अलग भाषाओं में पदार्थों के अलग अलग नाम होते हैं जैसे लोहे को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं और तांबे को कॉपर पानी को हम जल नीर वाटर आदि कई नामों से जानते हैं। इस तरह प्रत्येक भाषा में पदार्थों के अलग अलग नाम होते हैं। रसायन शास्त्र का काम तो पूरी दुनिया में चलता है इसलिए रसायन शास्त्रों के लिए जरूरी था कि वे एक दूसरे की बात समझ पाए इसके लिए सबसे पहले पदार्थों के नाम एक से होने चाहिए कई तत्व तो प्राचीन समय से ही पता थे जैसे लोहा सोना चांदी पारा तांबा जस्ता वगैरह मगर कई तत्वों की खोज काफी देर से हुई है जब आधुनिक रसायन शास्त्र का विकास हो रहा था तब वैज्ञानिकों के बीच रोग की भाषा लैटिन बहुत प्रचलित थी इस वजह से अधिकांश तत्वों के नाम लैटिन शब्दों के आधार पर बने हैं जब कोई नया तत्व तो खोजा जाता था, खोजने वाला वैज्ञानिक उसे एक नाम दे देता यही उसका नाम होता था जैसे हाइड्रोजन को ही ले इस गैस का एक गुण है कि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाती है पानी का लैटिन नाम हाइड्रो है अतः इस गैस को हाइड्रोजन यानी पानी बनाने वाली गैस नाम दिया गया इसी प्रकार से हीलियम नामक गैस की खोज सबसे पहले पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूरज पर हुई थी ग्रीक भाषा में सूरज का नाम हीलियस है, इसलिए इस गैस का नाम हीलियम रखा गया कई तत्वों को उनकी खोज के स्थान के नाम पर भी जाना जाता है जैसे कैलिफोर्नियम आदि कुछ तत्वों के नाम वैज्ञानिकों के सम्मान में भी रखे गए हैं, जैसे के सम्मान में इस मामले में ऑक्सीजन का किस्सा रोचक है ऐसा माना जाता था कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उसमें आमली गुण होते हैं लैटिन में आम्ल को एक्सी कहते हैं इसलिए इस गैस का नाम ऑक्सीजन यानी आम्ल बनाने वाली गैस रखा गया बाद में पता चला कि यह बात सही नहीं है कि आम्ले गुण ऑक्सीजन के कारण होते हैं, मगर तब तक नाम प्रचलित हो गया था और उसे बदला नहीं गया आगे नाम में क्या धरा है कई तत्वों के नाम अंग्रेजी नाम होते हैं, मगर यह कोई जरूरी नहीं है जैसे अल्यूमिनियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि के रासायनिक नाम उनके अंग्रेजी नाम ही हैं, मगर लोहे का अंग्रेजी नाम तो आयरन है किंतु रसायन शास्त्र में उसे फेरम कहते हैं इसी प्रकार से तांबे को फ्यूब्रम कहते हैं। इसके बाद इनके संक्षिप्त रूप बनाए गए, जैसे कार्बन को C का संकेत दिया गया ध्यान रहे कि कार्बन का संकेत कैपिटल C है आमतौर पर तत्व के नाम का पहला अक्षर ही उसका संकेत बन गया जैसे हाइड्रोजन के लिए H ऑक्सीजन के लिए वो नाइट्रोजन के लिए एन वगैरह इसमें एक समस्या आती है कभी कभी दो तत्वों के नाम का पहला अक्षर एक ही होता है जैसे कार्बन तांबा यानी क्यूपरम कैल्शियम क्लोरीन, सबके नाम सी से शुरू होते हैं। तुम्हारे विचार में इस समस्या का क्या हल होना चाहिए क्या ऐसे तत्वों के नाम बदल देना चाहिए